जहां गुरु के पास साधुओं की जमात इकट्ठी हुई हो जहां परमात्मा के प्रेमी और दीवाने नाच रहे हो मस्त हो रहे हो आनंद मग्न हो रहे हो वहां तुम भी पहुंच जाओ साहद उनकी मगनता तुम्हारे रोंग को भी कपा दे सहद उनका नाच तुम्हारे पैरों को भी नाच दे दे और अक्सर ऐसा हो जाता है तुमने देखा कोई तबला बजा रहा है और तुम भी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 कि किसने इस योगासन साध लिए और परमात्मा को पा लिया काश इतना आसान होता कि शरीर के व्यायाम से वो परमात्मा मिल जाता हां शरीर के व्यायाम के अपने लाभ हैं तुम ज्यादा स्वस्थ रहोगे थोड़े ज्यादा दिन जीओगे मगर ज्यादा स्वस्थ रह के ज्यादा दिन जी के करोगे भी क्या करोगे तो वही उपद्रह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 कहते हैं तैमूर लंग ने एक ज्योतिषी को पूछा कि मैंने सुना है कि शुभ है ब्रह्म मुहूर्त में उठाना जल्दी उठाना मैं तो कभी नहीं उठता मैं तो दस बजे के पहले नहीं उठता तुम्हारा क्या ख्याल तैमूर को लोग जानते थे वो आदमी खतरनाक है मगर ज्योति भी बड़ी हिम्मत का था उसने कहा वो लोग गलत कहते कम से कम तुम्हारे बाबत गलत कहते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 तुम 24 घंटे सो तैमूर ने कहा चौबीस घंटे होश की बातें कर रहे हो इससे क्या लाभ उस जोशी ने कहा इससे लाभ ही लाभ है क्योंकि तुम जितनी देर जगते हो उतनी देर उपद्रव उतने लोगों को मारोगे काटोगे सताओगे परेश तुम, तुम जैसे लोग तो 24 घंटे सो रहे इसमें ही लाभ है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 दूसरों का तो लाभ है ही तुम्हारा भी लाभ है दूसरों का लाभ है उनको परेशानी से बच जाएंगे तुम्हारा लाभ यह कि तुम किसी को परेशान ना करोगे तो आगे परेशान न किए जाओगे लाभ ही लाभ तुम थोड़े दिन ज्यादा जी लोगे तो क्या करोगे वही करोगे ना जो थोड़े कम दिन जी के करते शरीर स्वस्थ होगा बीमारी कम होगी जरूर योगासन के उपयोग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 पैसे गिनता तो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण वो उसने यांत्रिक कर लिया था बाकी सब काम चलता था कोई बाधा नहीं आती थी कुत्ते को भगा था हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण भिकमंगे को इशारा करता आगे बढ़ो हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ग्राहकों की जेब काटता रहता और हरे राम हरे कृष्ण सब चलता जैसा था मगर हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कहता रहता मरा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 तू रह हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तुम्हारे जब तक तुम्हें कहीं ना ले जाएंगे फिर क्या ले जाएगा तुम्हें गुरु प्रताप साधु की संगति वही ध्यान है वही वस्तु था ध्यान सत्संग ध्यान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 बूझे विचार देख जी अपनो हरबिन नहीं कोई ही थी उसके बिना उस परमात्मा के अतिरिक्त तो और कोई हितैषी नहीं कोई मित्र नहीं गुरु गुलरण कमल रज धरु भीखा और ची थीखा थी। कहते मुझे तो ऐसे हो गया मुझे तो ऐसे मिल गया कि मैं तो गुरु गुलाल के चरणों में सिर रख दिया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 मेरे विहान की मधुरतान मेरे वियोग की वह निशीत जिसका अंबर था अनवलंब, जिसमें लहराया तिमिर रूप, घन अनुपन का उपालंब, उपाल से तारागण से था शून्य गगन मेरा नितान्त कब सोचा था कभी होगा मेरे बिछो का भी निशांत नभ में ऊसा मुस्काएगी छिटकेगा जीवन में विहान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 कब सोचा था तुम गाओगे इस नवल मिलन के खिल उठा आज मेरा सतदल उन्मुक्त हुए मेरे अलीगण लहराया मधुर मधुर गुंजन कोमल किरण जाल छाया मेरे गगनांगन में वे ललित ललित लघुलाल लाल पद चिन्ह अंक अके मम प्रांगण में मम नयन उन्दे नमित अरुण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 क्या कहूं कि मैं क्या हुआ आज कृतकृत कहू चिरधन्य कहू जब तुम आये मृदयाज तब निज को क्यों ना अनन्या कहू जिस क्षण